श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण देव मैं मेरा इत्यादि शब्दों के पहले सर्वदा यहाँ यहाँ का कहा करते थे इसका कारण ये सब मेरे हैं यह न कहकर श्री रामकृष्ण देव यहाँ के हैं कहा करते थे क्योंकि उनके अपापविध हृदय में नाम मात्र भी अहम बुद्धि का स्थान नहीं था इसलिए मैं मेरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए अत्यंत ही कठिन था और कठिन था यही क्यों कहा जाए उन शब्दों को वे बिल्कुल ही नहीं कह पाते थे उन शब्दों को कहने के लिए जब उन्हें बाध्य होना पड़ता था उस समय मैं श्री जगदम्बा का दास या संतान हो इस अर्थ में उनका वे प्रयोग किया करते थे एवं वह भी उस समय कह पाते थे जबकि उस प्रकार का भाव पहले से ही उनके हृदय में ठीक ठीक जागृत रहता था इसलिए वार्तालाप करते समय जब किसी जगह मेरा कहना उन्हें आवश्यक होता था तो अपने शरीर को दिखाकर वे यहाँ का शब्द ही प्रायः कहा करते थे भक्तवृंद भी उसका तात्पर्य समझ लिया करते थे जैसे यहाँ का आदमी तथा यहाँ का भाव नहीं है इत्यादि कहते ही हम यह समझ जाते थे कि वे यह कह रहे हैं कि वह उनके आदमी नहीं है तथा उसका भाव नहीं है अस्तु अब हम रसददारों की बातों पर पुनः आते हैं प्रथम रसददार मथुरा नाथ जी श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार कलकत्ता शुभागमन से लेकर उनके साधन काल के समाप्त होने के कुछ दिन बाद तक चौदह वर्ष पर्यंत उनकी सेवा में नियुक्त थे दूसरे डेढ़ व्यक्तियों में एक व्यक्ति शंभुनाथ मल्लिक मथुर बाबू के देहावसान के कुछ दिन बाद से लेकर केशव बाबू प्रमुख कलकत्ते के भक्त बृंद जिस समय श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे उससे कुछ दिन पूर्व पर्यंत जीवित थे तथा उस समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की सेवा की थी एवं आधे रसदार सुरेंद्र नाथ मित्र श्री रामकृष्ण देव के महाप्रयाण के छः सात वर्ष पहले से लेकर उसके बाद चार पाँच वर्ष तक जीवित रहकर उनकी तथा उनके सन्यासी भक्तों की सेवा तथा देखभाल में नियुक्त थे सन अठारह ईस्वी के आश्विन मास में वराहनगर के मुंशी बाबू के पुराने टूटे हुए जीर्ण मकान में प्रतिष्ठित वराहनगर मठ जो इस समय बेलूर मठ में परिणित हो चुका है इन्हीं सुरेंद्रनाथ के आग्रह तथा व्यय से प्रतिष्ठित हुआ था पूर्वोक्त हिसाब के अनुसार चार में से अब डेढ़ रसदार बाकी रहे वे कहाँ हैं हम जिनके चर्चा कर रहे हैं वे बलराम बोस तथा जिन अमेरिका निवासी ने महिला श्रीमती सारा सीबुल ने स्वामी विवेकानंद जी को जो बेलुर मठ की स्थापना में विशेष सहायता की है वे क्या वे ही शेष डेढ़ रसदार थे श्री रामकृष्ण देव तथा स्वामी विवेकानंद जी के न होने से अब इस बात की मीमांसा कैसे हो सकती है बलराम के परिवार के सभी लोग एक सूर में बंधे हुए हैं दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने के बाद से ही बलराम बाबू प्रतिवर्ष रथोत्सव के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव को अपने घर पर ले जाया करते थे बाग बाजार स्थित रामकांत बोस स्ट्रीट में उनका निवास स्थान है कटक के प्रसिद्ध वकील उनके भाई राय बहादुर हरिवल्लभ बोस महोदय का वह मकान है बलराम बाबू अपने भाई के घर पर ही रहा करते थे उस मकान का नंबर सन्तावन है इस सन्तावन नंबर रमाकांत बोस स्ट्रीट में श्री रामकृष्ण देव का कितनी बार शुभागमन हुआ था कहना संभव नहीं है कितने ही व्यक्ति वहां पर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे इसका पता लगाना किसके लिए संभव है श्री रामकृष्ण देव कभी कभी प्रयास करते हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को माँ काली का किला कहा करते थे कलकत्ते के बोस स्ट्रीट स्थित इस, इस मकान को उनका दूसरा किला कहना संभवतः अत्युक्ति न होगी श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर में बंधे हुए हैं, गृहकर्ता तथा गृहिणी से लेकर घर के छोटे छोटे बच्चे तक सभी उनके भक्त थे भगवान का नाम ग्रहण किए बिना कोई जल तक नहीं पीते थे तथा पूजा पाठ साधुसेवा सद्वेशियों में दान इत्यादि में सभी का समान अनुराग था बहुत से परिवारों में प्रायः यह देखा जाता है कि घर में यदि दो एक व्यक्ति धार्मिक हो तो शेष लोग कुछ और ही प्रकार के अर्थात विजातीय आचार संपन्न होते हैं किंतु इस परिवार में यह बात नहीं थी सभी की भावना एक सी थी पृथ्वी में निस्वार्थ धर्मानुरागी परिवार संभवतः बहुत ही कम देखने को मिलता है इसके अतिरिक्त परिवार के सभी लोगों का इस तरह एक ही विषय में अनुराग रहना तथा परस्पर उस विषय में सहायता प्रदान करना यह भी कदाचित ही देखने को मिलता है अतः इस परिवार के लिए श्री रामकृष्ण देव का दूसरा किला स्वरूप बनना तथा वहाँ उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव को विशेष आनंदानुभव होना कोई विचित्र बात नहीं थी